आया था ना कि इस क्रम परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है गुणों के परिणाम क्रम की तो क्रम आया था कि अब क्रमा नाम कायम क्रमा नाम का या क्रम नाम वाली कौन सी वस्तु है क्रम नाम वाली कौन सी वस्तु है ये बताते हैं क्रम क्या है तो परिणाम क्रम था ना सूत्र के हो क्षण प्रतियोगी परिणामा परिणामा प्रांत प्रांत प्रतियोगी परिणामी परिणाम तो क्रम एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इसको क्या कहते हैं क्रम लाइन से पंक्तिबद्ध लोग बैठे हों तो कहेंगे क्या क्रम से बैठे हैं क्रम देखो परिणाम क्रम मिट्टी पहले चून होती है फिर पिंड पिंड समझते पानी लगा कर ऐसा बना देगा जिला कर दे लौटते मिट्टी पहले क्या होती है चून फिर होती है पिंड फिर होती है क्या वो घट पहले चून और चून से क्या होगी पिंड पिंड से क्या होगी घट घट फूट से क्या होगा कपाल कपाल फूट कर कपाल और फिर अंत में इस क्रम से फिर चूंड हो जाएगी हुँ. और तो मिट्टी का उपादान कारण घट का उपादान कारण क्या कहा जाता है मिट्टी तो मिट्टी कौन सी पिंड अवस्था तो वाली मिट्टी न्याय में कहा जाता है कपाल तो दोनों ही स्थितियाँ हैं जो बड़े ऐसा उन्हें जो बड़े बड़े घट होते हैं ना आजकल तो नहीं पहले उसमें घरों में गेहूं वगैरह रखते थे अनाज रखते थे बड़े बड़े जो घट होते वो सी वो क्या है कि दो को जोड़कर कर बनाए जाएंगे दो कपालों को जोड़कर कर बनाए जाएंगे तो उसका उदाहरण यदि लेंगे तो घट का क्या कहना पड़ेगा कपालों और जो घट होते हैं सामान्य सब मिट्टी से सीधे बन जाते हैं है ना पिंड से सीधे बन जाते हैं ऐसा तो ये तो दोनों ही बातें हैं उसका कपाल को हो या मिट्टी का हो तो चूंड इसके बाद क्या होगा पिंड पिंड से क्या बनेगा फूटेगा तो ध्वन सोने पर कपाल वो ध्वन सोने पर कपाल का। ऐसे लघु कपाल इका होते हुए क्या होता सकते हो जाएगा चूंड हो परिणाम है ना है ना एक चूंड भी एक परिणाम है और चूर्ण परिणाम हुआ फिर परिणाम हुआ फिर घट हुआ फिर सफाल तपाल हुआ कपालिका हुई इस प्रकार क्या होता है परिणाम इन परिणामों का एक क्रम चलता है, है? अब मान लीजिए कि आप कोई वस्त्र लाए और उसको बहुत दिनों तक आपने रखे रहे चाहे प्रयोग करते रहे या बिना प्रयोग के ही आपने रख लिया तो उसको दस बीस साल बाद देखो या लंबे समय बाद देखो वो कैसा हो जाएगा जीर्ण हो जाएगा पुराना हो जाएगा तो कोई प्राचीनता जो पुराना हुआ ना तो इसे क्या है एक प्रकार का परिणाम हो पर गया ये क्या हो गया यार परिणाम हो गया ना जैसे कि छोटा फल होता है ना फिर उसका परिणाम बड़ा फल फ्र, बड़ा फल एकदम पूरा फल हो जाएगा तैयार हो जाएगा फिर पकना भी है तो उसका परिणाम है और उसके बाद क्या है वो दूषित होगा या सूखेगा तो भी एक परिणाम है परिणाम होता है ना तो अब ये तंतु का परिणाम पट है पट का भी जो है रखते रखते रह क्या है उसमें जीणता आएगी तो झीणता भी एक परिणाम है मान लीजिए किसी वस्त्र को आपने दो चार साल बाद देखा तो वो वैसा ही रहा जैसा फैले ना जीव हो गया ना उसका परिणाम हो गया ये परिणाम दस साल बाद एक साथ हुआ या क्रम से हुआ तो परिणामों का क्रम चलता रहता है है ना? परिणाम का क्या चलता है क्रम चलता है वो तो क्रम बात ऐसा हो बात की तो परिणामों का क्रम होता है तो कहते हैं क्रम क्या चीज है क्रम किसे कहते है तो उसके लिए बताया क्षण प्रतियोगी क्षण प्रतियोगी गर्थ है क्षण से संबंध रखने वाला हु? भाष में अर्थ तो किया क्षण प्रतियोगी का क्षण अनंत आत्मा है क्षण अनंतर आत्मा यह किसका अर्थ है क्षण प्रतियोगी का अर्थ है क्षणों का अनंतर्य आनंतर का क्या अर्थ होता है अव्योधान अनंतर का क्या है अभ्योधन हाँ मतलब क्षणों की अव्योधान रूपता क्षणों की अव्योधान रूपता मतलब एक क्षण उसके बाद दूसरा क्षण उसके बाद तीसरा क्षण चौथा क्षण क्षणों तो की अव्यवधान रूपता क्षणों की अव्यवधान रूपता तो क्षण क्या है? का समूह होता है ना तो वो क्षण क्रम से चलते हैं कि बीच में आता है किसी और एक तो तो च्ण का, एक क्षण दूसरा क्षण क्षणों की अव्यवधान रूपता इसका चाहता कर वो क्षण क्षण प्रवाह स्वरूप भी अर्थ कर सकते हैं क्षण प्रवाह क्षणों का प्रवाह चलता है न तो क्षण आनंद आत्मा का अर्थ है क्षणों का अव्यवधान या तो क्षणों की निरंतरता या ऐसा लिख लो क्षण प्रवाह क्या हुँ. हाँ क्षणानंतर क्षण प्रवाह मतलब क्षणा नाम प्रवाह क्षण का प्रवाह क्षणान क्षण प्रवाह और क्षण आत्मा का था क्षण प्रवाह स्वरूप क्षण ये क्या क्षण क्षण क्या लिखा है क्षण प्रवाह स्वरूप क्षणों का प्रवाह रूप क्षणों का प्रवाह रूप कौन होता है क्रम वाक्य के समासन में क्रम लिखा हुआ है ना तो क्षणों का परिणाम रूप को क्षणों का प्रवाह रूप कौन होता है क्षणों का प्रवाह रूप क्रम सूत्र में आए हुए क्षण प्रतियोगी शब्द का क्या व्याख्यान हो गया वास्तव में क्षण अनंतर यात्मा क्षणों का क्षणों की अव का अव्यवधान रूप या क्षण प्रवाह स्वरूप क्षण प्रवाह स्वरूप कौन क्रम, क्रम। और क्रम गृहते मतलब जैसे क्रम ज्ञात होता है क्रम कैसे ज्ञात होता है तो सूत्र में क्या है परिणाम अपरांत निर्ग्रहया है उसका व्याख्यान करते हैं वह आप परिणाम अपरांता सूत्र में है ना तो परिणाम से और अपरांता षष्टी तत्पुरुषमाश होगा और फिर बाद में तृतीय तत्पुरुष होगा परिणाम परिणाम अपरात निर्ग्रहया है ना क्या कहेंगे ष्ठी कर्म तृतीय तत्पुरुषमा ऐसा है परिणाम से अपराध चेन का क्या है? अवसान परिणाम की समाप्ति से ज्ञात होता है परिणाम की परिणाम की समाप्ति से क्या ज्ञात होता है क्रम जैसे मिट्टी का परिणाम घट हुआ तो जब परिणाम हो गया परिणाम समाप्त हो गया मतलब परिणाम निष्पन्न हो गया तभी तो ये मालूम हुआ ना कि लोस्ट के बाद में या मिट्टी के बाद में क्या हुआ है? घट हुआ है जैसे चूण लोस्ट खट कपाल कपालिका ये क्रम चलेगा ना तो जब एक परिणाम निष्पन्न हो जाएगा तो परिणाम के समाप्त होने पर या परिणाम से निष्पन्न होने पर ये तो मालूम होगा ना क्रम के इसके बाद ये आया है इसके बाद ये आया जिसे क्या है कि नूक्तन वर्ष प्राचीन हो जाएगा तो जब बहुत वर्ष बाद आपने देखा तो परिणाम की समाप्ति हुई ना उस जो पहले तो परिणाम चल रहा है समाप्त हुआ तो परिणाम की समाप्ति से क्या मालूम होगा क्रम गुं? क्रम से परिणाम होता है क्षण क्षण तो प्रवाह स्वरूप या क्षण के अव्यवधान रूप क्रम परिणाम की समाप्ति से जाना जाता है परिणाम की समाप्ति से रूप समझाते हैं न ही अन भूत क्रम क्षण नवस्त्र पुराणता वस्त्र से अंतिम इसी, इसी को बताते है न ही अन भूत क्रम क्षण अनन भूत क्रम क्षण है ना इसका लिख लो अर्थ क्रमाश्रय क्रमाश्रय क्षण समूह असंबद्धा आसंबद, क्रमाश्रय क्रमाश्रय क्षण समूह असंबद्ध ऐसा समूह तृतीय बोवचन क्षण समूह ही असम क्रम का क्रम किसका क्षणों का या क्षण समूहों का क्रम किसका क्षण का क्रम है क्षण समूह का क्रम है तो जिसका क्रम होगा उसी की आश्रित होगा तो क्रम किसका है तो फिर किसकी आश्रित होगा तो वही है क्रम का आश्रय क्षण तो क्रम का आश्रय क्षणों के समूह से संबंध न रखने वाला क्रम के आश्रय क्षण के समूह से संबंध न रखने वाला ओम पूर्णवदा पूर्ण मैदम पूर्ण पूर्ण उदक्ष